एक पिता के विपुल कुमार ओ यह पृथक गुण शील को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को कौ सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पिता ही प्रीति सम होई पितु भगत बचन मन कर्मा सपन हो जान न दूसर धर्मां एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं कोई पंडित होता है कोई तपस्वी कोई ज्ञानी कोई धनी कोई सूरवीर कोई धानी कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता सोसुत प्रिय पितु प्राण समाय योष भात यही विधि जीवचरा चर जेत जगदेवन असुरसमेत अखिलस्व मोरऊपया परि बराबरदायान महजोपरिहरिमदमाया भजे वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो इसी प्रकार तिरयक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है अतः सब पर मेरी बराबर दया है परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है पंसक पुरुष न ना पुंसक नारिवा देव चरा चर सर्व भाव भज कप मोहि परम प्रिय प्रिय तो सेवक मम प्राण भज मोहरिहर आस भरोसब वह पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है हे पक्षी मैं तुझसे सत्य कहता हूँ पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे को भजु काल तो हे सुमर हो भे सुचर मोही प्रभु बचनामृत सुन नय घाऊ तन पुल मन अति हर साऊँ सो सुख मन जान मनयरुकाना नहीं रस ला पि जा बखाना प्रभु शोभा सुख जान नय नाम कहे के मैं सके ते नहीं, नहीं बयना तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था वह सुख मन और काल ही जानते हैं जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं पर वे कह कैसे सकते हैं उनके वाणी तो है नहीं मोहि प्रबोधि सुख लगे तुक तुकते सजल नयन कछु मुख कर रोखा चितई मा तुलागी भूखा देखे मातुआ तुर उठी धाय रघुपति चरित ललित कर गाना मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएँ गाने लगीं जही सुख लाग पुारी अशुभवेशकृत शिव सुखद अवधपुरी नर नी तेह सुख महु संत मगन सोई सुख लवलेशन्ह बारक सपनऊ लह खगेस ब्रह्म सुख सुख जिस के लिए सबको देने वाले शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया हे पक्षीराज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते